भारतीय व्याख्यान परम कुड़ी अभिनंदन का उत्तर रामनाथ से प्रस्थान करने के बाद स्वामी जी ने परम कुड़ी में आकर विश्राम किया यहां उनके स्वागत संस्कार का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था तथा निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा में भेंट किया गया था परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी पाश्चात्य देशों में लगभग चार वर्ष तक आध्यात्मिकता का सफल रूप से प्रचार एवं प्रसार करने के बाद आपने यहां पधारकर जो कृपा की है उसके लिए आज हम परम कुड़ी निवासी बड़े कृतज्ञ हैं तथा आपका हृदय से स्वागत करते हैं आज हमें अपने देश बंधुओं के साथ इस बात पर हर्ष एवं गर्व है कि आपने जिस उदारता से प्रेरित हो शिकागो की धर्म महासभा में भाग लिया तथा वहाँ पर एकत्र अन्य धार्मिक प्रतिनिधियों के सम्मुख अपने इस प्राचीन देश के पवित्र तथा छिपे हुए धर्म सिद्धांतों को प्रकाशित किया आपने अपनी विशद व्याख्या द्वारा वैदिक धर्म तत्वों को पाश्चात्यों के सम्मुख रखकर उनके सुसंस्कृत मस्तिष्क से हमारे प्राचीन हिंदू धर्म के बारे में उनकी भ्रमपूर्ण धारणाएँ नष्ट कर दी और उन्हें यह फली भांति समझा दिया यह हमारा यह हिंदू धर्म केवल सार्वभौम ही नहीं है वरन इसमें प्रत्येक युग के विभिन्न बौद्धिक व्यक्तियों को अपनाने की भी गुंजाइश तथा क्षमता है आज हमारे बीच में आपके साथ आए हुए आपके पाश्चात्य देशी शिष्य भी यहाँ उपस्थित हैं और उनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि आपकी धार्मिक शिक्षाएँ वहाँ केवल सैद्धांतिक रूप में ही नहीं समझी गई वर्णन वे व्यवहारिक रूप में भी सफल हुई हैं आपके गरमा युक्त व्यक्तित्व का जो चित्ताकर्षक पड़ता है उसमें तो हमें अपने उन्हीं प्राचीन ऋषियों का स्मरण हो आता है जिनकी तपस्या साधना तथा आत्मानुभूति ने उन्हें मानव जाति का सच्चा पथ प्रदर्शक तथा आचार्य बना दिया था अंत में परमपिता पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरायु करे जिससे आप समस्त मानव जाति को आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए उसका कल्याण कर सकें हम हैं परम पूज्य स्वामी जी आपके विनम्र एवं चरण सेवी भक्त तथा सेवक इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा स्वामी जी का उत्तर जिस स्नेह भाव तथा हार्दिकता से तुम लोगों ने मेरा स्वागत किया है उसके लिए उचित भाषा में धन्यवाद देना मेरे लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है परंतु यहाँ पर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग चाहे मेरा हार्दिक स्वागत करें अथवा तिरस्कार मेरा प्रेम अपने देश के प्रति और विशेषकर अपने देशवासियों के प्रति सदैव उतना ही रहेगा भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म कर्म के लिए तथा प्रेम प्रेम के लिए करना चाहिए जो कुछ कार्य मैंने पाश्चात्य देशों में किया है वह कोई बहुत नहीं है और मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उससे सौ गुना अधिक कार्य न कर सकता हो और मैं उस शुभ दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब महामनुषी अत्यंत शक्ति सम्पन्न आध्यात्मिक प्रतिभाएँ इस बात के लिए तत्पर हो जाएंगी कि वे भारतवर्ष से संसार के दूसरे देशों को जाएं तथा वहां के लोगों को आध्यात्मिकता त्याग वैराग्य आदि विषयों की शिक्षा दें जो भारतवर्ष के वनों से प्राप्त हुए हैं और भारतीय भूमि की संपत्ति है मानव जाति के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं ऐसा अनुभव होता है कि मानव समस्त मनुष्य जातियाँ संसार से उग उठी हैं उनकी सारी योजनाएँ असफल से प्रतीत होती हैं प्राचीन आचार तथा पद्धतियाँ नष्ट भ्रष्ट होकर धूल में मिलती दिखती हैं उनके आशाओं पर पानी सा फिर मा, मालूम होता है तथा उन्हें चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त सा ही प्रतीत होता है संसार में सामाजिक जीवन की बुनियाद डालने के लिए दो प्रकार से यत्न किए गए एक तो धर्म के सहारे और दूसरा सामाजिक प्रयोजन के सहारे एक आध्यात्मिकता पर आधारित था और दूसरे का आधार था भौतिकवाद एक की भित्ति है अतन्द्रियवाद दूसरे की प्रत्यक्षवाद पहला स्ुद्र जगत जड़ जगत की सीमा के बाहर दृष्टिपात करता है उतना ही नहीं बल्कि वह दूसरे के साथ कुछ संपर्क न रख केवल आध्यात्मिक भाव के सहारे जीवन व्यतीत करने का साहस करता है इसके विपरीत दूसरा सांसारिक वस्तुओं के बीच ये अपने को संतुष्ट मानता है और इस बात की आशा करता है कि वही उस जीवन का दृढ़ आधार मिल सकेगा यह एक मनोरंजक बात है कि उसमें तरंग गति से आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का उत्थान पतन क्रम चलता रहता है एक ही देश में विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न तरंगे दिखाई देती है एक समय ऐसा होता है जब भौतिकवादी भावों की बाढ़ अपना आधिपत्य जमा लेती है और जीवन की प्रत्येक चीज जिससे आर्थिक अभ्युदय हो अथवा ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा हमें अधिकाधिक धन धान्य और भोग प्राप्त हो सके पले पहले बड़ी महिमा में प्रतीत होती है परंतु फिर कुछ समय बाद महत्वहीन होकर नष्ट हो जाती है भौतिक अभ्युदय के साथ मानव जाति के अंतर्निहित पारस्परिक द्वेष तथा ईर्षा भाव भी प्रबल आकार धारण कर लेते हैं फल यह होता है कि प्रतिद्वंदिता तथा घोर निर्दयता मानव उस समय के मूल मंत्र बन जाते हैं एक साधारण अंग्रेजी कहावत है एवरी वन फॉर हिमसेल्फ एंड द डेविल टेक्स दाइंड मोस्ट अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपना ही अपना सोचता है और जो बेचारा सबसे पीछे रह जाता है उसे शैतान पकड़ ले जाता है बस यही कहावत सिद्धांत वाक्य हो जाती है उस समय लोग सोचते हैं कि उनकी समस्त जीवन पद्धति तो नितांत असफल हो गई है और यदि धर्म ने उनकी रक्षा ना की डूबते हुए जगत को सहारा ना दिया तो संसार का ध्वंस तो अवश्य ही है तब संसार को एक नई आशा की किरण मिलती है एक नई इमारत खड़ी करने के लिए एक नई नींव मिलती है और आध्यात्मिकता की एक दूसरी लहर आती है जो काल धर्म के अनुसार पुनः धीरे धीरे दब जाती है प्रकृति का यह नियम है कि धर्म के अभ्युत्थान के साथ व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो इस बात का दावा करता है कि वह संसार की कुछ विशेष शक्तियों का अधिकारी है इसका तत्काल परिणाम होता है फिर से भौतिकवाद की ओर प्रतिक्रिया और यह प्रतिक्रिया एकाधिकार के स्रोतों को उद्घाटित कर देती है फिर अंततः ऐसा समय आता है जब समग्र जाति की केवल आध्यात्मिक क्षमताएं ही नहीं वरन उसके सब प्रकार के लौकिक अधिकार एवं सुविधाएं भी कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं बस फिर से थोड़े से लोग जनता की गर्दन पकड़ उन पर अपना शासन जमा लेने की चेष्टा करते हैं उस समय जनता को अपना आश्रय स्वयं ढूंढना पड़ता है वह भौतिकवाद का सहारा लेती है आज यदि तुम अपनी मातृभूमि भारत को देखो तो यहाँ भी वही बात पाओगे यदि यूरोप के भौतिकवाद ने इसके लिए मार्ग प्रशस्त न किया होता तो आज तुम सब लोगों का यहाँ एकत्रित होकर एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना संभव न होता जो यूरोप में वेदांत के प्रचारार्थ किया था भौतिकवाद से भारतवर्ष को एक प्रकार से लाभ हुआ है इसमें मनुष्य मात्र को इस बात का अधिकारी बना दिया कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सकता है इससे उच्च वर्णों का एकाधिकार दूर कर दिया तथा इसी के द्वारा यह संभव हो सका कि लोग उन अमूल्य विधियों पर आपस में परामर्श तथा विचार विनिमय भी करने लगे जिनको कुछ ऐसे लोगों ने अपने अधिकार में छिपा रखा था जो स्वयं उनका महत्व तथा उपयोग भूल बैठे हैं उन अमूल्य धार्मिक तत्वों में से आधे या तो चुरा लिए गए अथवा लुप्त हो गए हैं और शेष जो बचे रहे वे ऐसे लोगों के हाथ में चले गए हैं जो जैसी कहावत है न स्वयं खाते हैं न खाने देते हैं जिन राजनीतिक पद्धतियों के लिए दूसरी ओर हम आज भारत में इतना प्रयत्न कर रहे हैं ये यूरोप में सदियों से रही है तथा आज आज माई भी जा रही है, परंतु तो फिर भी वे नितांत संतोषजनक नहीं पाई गई उनमें भी कमी है राजनीति से संबंधित यूरोप की संस्थाएँ प्रणालियाँ तथा और भी शासन पद्धति की अनेकानेक बातें समय समय पर बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होती रही हैं और आज यूरोप की यह दशा है कि वह बेचैन है वह नहीं जानता कि अब किस प्रणाली की शरण ले वहाँ आर्थिक अत्याचार असह्य हो उठे हैं देश का धन तथा शक्ति उन थोड़े से लोगों ने हाथ में रख छोड़ी है जो स्वयं तो कुछ काम करते नहीं हाँ सिर्फ लाखों मनुष्यों द्वारा काम चलाने की क्षमता जरूर रखते हैं इस क्षमता द्वारा वे चाहें तो सारे संसार को रक्त से प्लावित कर दें धर्म तथा अन्य सभी चीज़ों को उन्होंने पद दलित कर रखा है वे ही शासक हैं और सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं आस पास चात्य संसार तो बस ऐसे ही इन्हें गिन्हें साइलाकों के द्वारा शासित हैं और यह जो तुम वहां की वैधानिक सरकार स्वतंत्रता आज़ादी संसद आदि की बातचीत सुना करते हो वह सब मजाक है पाश्चात्य देश तो असल में इस शायलाकों के बोझ तथा अत्याचार से जर्जर हो रहा है और इधर प्रात प्राच्य देश इन पुरोहितों के अत्याचारों से कातर रंदन कर रहा है होना तो यह चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को संयमित रखें यह कभी मत सोचो कि इनमें से केवल एक से ही संसार का लाभ होगा उस निष्पक्ष प्रभु ने विश्व में प्रत्येक गण को समान बनाया है अति अदम असुर प्रकृति मनुष्य में भी तुमको कुछ ऐसे गुण मिलेंगे जो एक बड़े महात्मा में भी नहीं पाए जाते एक छोटे से छोटे कीड़े में भी वे खूबियाँ होंगी जो बड़े से बड़े आदमी में नहीं हैं उदाहरणार्थ एक मामूली कुली को ही ले लो तुम सोचते होगे कि उसे जीवन का कोई विशेष सुख नहीं है तुम्हारे सदेश उसमें बुद्धि भी नहीं है वह वेदांत आदि विषयों को भी नहीं समझ सकता आदि आदि परंतु तुम उसके शरीर की ओर तो देखो उसका शरीर कष्ट आदि सहने में ऐसा सुकुमार नहीं है जैसा तुम्हारा यदि उसके शरीर में कहीं गहरा घाव लग जाए तो तुम्हारी अपेक्षा उसे जल्दी आराम हो जाएगा उसकी चोट जल्दी मर जाएगी उसका जीवन उसके इंद्रियों में है और वह उन्हीं में मस्त रहता है उसका जीवन ही सामंजस्य तथा संतुलन का है चाहे इंद्रिय मानसिक या आध्यात्मिक सुखों में से कोई क्यों न हो भगवान ने निष्पक्ष होकर सभी के लिए लेखा जोखा एक ही रखा है इसलिए हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम ही संसार के उद्धार करता हैं। यह ठीक है कि हम संसार को बहुत सी बातें सिखा सकते हैं परंतु साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि हम संसार से बहुत सी बातें सीख भी सकते हैं हम संसार को उसी विषय की शिक्षा देने में समर्थ हैं जिसके लिए संसार अपेक्षा कर रहा है यदि आध्यात्मिकता की स्थापना नहीं होगी तो आगामी 50 वर्षों में पाश्चात्य सभ्यता तहस नहस हो जाएगी मानव जाति के ऊपर तलवार से शासन करने की चेष्टा करना नैराश्यजनक और नितांत व्यर्थ है तुम देखोगे कि वे केंद्र जहाँ से इस प्रकार की पार्शव बल द्वारा शासन की चेष्टा उत्पन्न होती है सबसे पहले स्वयं ही डगमगाते हैं उनका पतन होता है और अंत में वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं अगले ५० वर्ष में ही यह यूरोप जो आज समस्त भौतिक शक्ति के विकास का केंद्र बन बैठा है यदि अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की चेष्टा नहीं करता अपना आधार नहीं बदलता तथा आध्यात्मिकता ही को जीवन धारण नहीं बना लेता है तो वह बर्बाद हो जाएगा धूल में मिल जाएगा और यदि यूरोप को कोई शक्ति बचा सकती है तो वह है केवल उपनिषदों का मार्ग धर्म